गीता भाष्य अध्याय दो युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादि पक्षातर में कर्ण आदिशूरवीरों के साथ युद्ध करने पर हतो व प्राप्य से स्वर्ग दिवा भोक्षसे महिम तस्मातिष्ट कौंतेच्चय हतो व प्राप्य से अतः सन स्वर्ग प्राप्यसी जीवा वह कर्णादीन सूरान् भोक्षसे महिम उभयथा अपि तब लाभ एव अभिप्राय या तो उनके द्वारा मारा जाकर तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि सूरवीरों को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा अभिप्राय यह कि दोनों तरह से तेरा लाभ ही है यत एव तस्माद उत्ष्ठ कौंतेय युद्धा कृत निश्चयों जेशयामी शत्रुन् वा इति निश्चय कृत्वा जबकि यह बात है इसलिए हे युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात मैं या तो शत्रुओं को जीतूँगा या मर ही जाऊँगा ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा त्र इति स्वधर्मी युद्धमानस्य उपदेशम उपदेशमं शृणु युद्ध स्वधर्म है यह मानकर युद्ध करने वाले के लिए यह उपदेश है सुन सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ जय तुद्धा युधस्व न पापम अवापस्यसी अकृत्वा इति एतत् तथा लाभालाभौ जयाजय चमंक ततो युद्धा युज्जस्व घटस्व न एवं युद्धम कुरन् पापम इति एत उपदेशः प्रासंगिकः सुख दुख को समान तुल्य समझकर कर अर्थात उनमें राग द्वेष न करके तथा लाभहा जयपराजय को, को सामान समझ कर उसके बाद तो युद्ध के लिए चेष्टा कर इस तरह युद्ध करता हुआ तू तो पाप को प्राप्त नहीं होगा यह प्रासंगिक उपदेश है शोक मोहापनयनाय लौकिको न्याय स्वधर्मम अभी चावेक्ष इत्याद्य श्लोक उक्तो न तो तात्पर्य स्वधर्मम अ चावेक्ष इत्यादि श्लोकों द्वारा शोक और मोह को दूर करने के लिए लौकिक न्याय बतलाया गया है परंतु परमार्थिक दृष्टि से यह बात नहीं है परमार्थ परमार्थदर्शनम तो यह प्रकृत तथ्य उक्तम उपसंघरती ऐसा इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय यह प्रकरण परमार्थ दर्शन का है जो कि पहले श्लोक तीस तक कहा गया है अब शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाने के लिए ऐसा तेवी हिता इस श्लोक द्वारा उस दर्शन का उपसंहार करते हैं इह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभाग उपरिष्टा ज्ञान योगेन सांख्या कर्मयोगे योगिनाष्ठा दैव विषय शास्त्र सुखम प्रवर्तिष्यते चये सुखम इति अत आह क्योंकि यहाँ शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाया जाने से यह होगा कि आगे चलकर ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन नाम कर्म योगीन इत्यादि जो दो निष्ठाओं को बताने वाला शास्त्र है वह सुख पूर्वक समझाया जा सकेगा और श्रोता गंठी विषय विभाग पूर्वक अनायास ही उसे ग्रहण कर सकेंगे इसलिए कहते हैं ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे तिवां चुनो बुद्धिया युक्त ते प्रहास्यसी एक अभिता उक्ता सांखे परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि साक्षात् ज्ञानम साक्षात शोकमोहादिंसार हेतुदोष निवृत्तिण मैंने तुझसे सांख्य अर्थात परमार्थ वस्तु की पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया यह ज्ञान संसार के हेतु जो शोक मोह आदि दोष है उनकी निवृत्ति का साक्षात कारण है योगे तु तो तत्प्राप्त निसंगतया द्वंद प्रहार पूर्वकम ईश्वराराधनाथे कर्मयोगे कर्माष्ठाने समाधिगे चम अनमेंव उच्चमा बुद्धिम शुणु इसकी प्राप्ति के उपाय रूप योग के विषय में अर्थात रहित होकर सुख दुख आदि द्वंद्वों के त्याग पूर्वक ईश्वर आराधना के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म योग के विषय में और समाधि योग के विषय में इस बुद्धि को जो कि अभी आगे कही जाती है सुन ताम बुद्धिम स्तौति प्ररोचनार्थम रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं बुद्धिया यजा योग विषया युक्तों हे पार्थ कर्मबंधम कर्म, कर्म एवं धर्माधर्माख्यो बंध कर्मबंध तम प्रहासी ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते इति अभिप्रायः हे अर्जुन जिस योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ तो धर्माधर्म नामक कर्मरूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाली ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा यह अभिप्राय है किंच अन्य इसके सिवा और भी सुन नेहा भी नेहा्रमनाशोस् प्रत्यवा नपस् धर्मस्थ महिभ मोक्षार्मयोगे अभीक्रमनाश अभीक्रमण अभीक्रम अभिक्रमनाशः तस्थादेह अभिक्रमः प्रारंभः तस्य से न अस्ति यथा प्रारंभस्य न, न, न अनेकांतिक इत्यर्थः आरंभ का नाम अभिक्रम है इस कर्मयोग रूप मोक्ष मार्ग में अभिक्रम का यानी प्रारंभ का कृषि आदि के सदृश नाश नहीं होता अभिप्राय यह कि योग विषयक प्रारंभ का फल अनकांतिक संशयुक्त नहीं है किंत न अपि किंचित सावध प्रत्यवायो विद्यते तथा चिकित्सादि की तरह इसमें प्रत्यवाय विपरीत फल भी नहीं होता है किंतु भवती अपि अस योग धर्मस्य अनुष्ठिम ध्रायती रक्षति महतः संसार भयात जन्म मरणादिलक्षणा तो क्या होता है इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान साधन जन्म मरण रूप महान संसार भय से रक्षा किया करता है या यम सांखे बुद्धि उक्ता योगे च वक्षमाणलक्षणा सा जो यह बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है और जो योग के विषय में अब कही जाने वाली है वह व्यवसायत्मिका बुद्धि एककेंदन बहुशाखा जनंताश्च बुद्ध व्यवसायीना व्यवसायत्मका निश्चय एका स्वभा बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा बाधि का सम्यक इह श्रेयो मार्गे हे कुरुनंदन हे कुरुनंदन इस कल्याण मार्ग में व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि एक ही है यानी यथार्थ जनित होने के कारण अन्य विपरीत बुद्धियों के शाखा भेदों की बाधक है या पुनः इतरा बुद्धियों यासा शाखा भेद प्रचार वसाद अनंत अपार अनुपरत संसारो नितो विस्तीर्णो निमित्त निमित्तवशात च उपरतासु अनभेदुद्धिषु अपि उपरमते जो इतर दूसरी बुद्धियां हैं जिनके शाखा भेद के विस्तार से संसार अनंत अपार और अनुपरत होता है अर्थात निरंतर अत्यंत विस्तृत होता है उन अनंत अनतभेदों वाली बुद्धियों का जनित विवेक बुद्धि के बल से अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाता है ता यासाम ताम इति तब भेदे बहुशाखा बहुश च बुद्धयह बहुभेदाई प्रतिशाखा भेदेन ही अनंता विवेक बुद्धि रहितानाम प्रमाणजनितवेकबुद्धिहिता परंतु जो अव्यवसायी है जो प्रमाणजनित बुद्धि से रहित है उनकी वे बुद्धियाँ बहु शाखा अर्थात बहुत भेदों वाली और प्रतिशाखा भेद से अनंत होती है यवसायात्मिका बुद्धि नास्तिते, जिनमें जिनमेन्यात्मिक बुद्धि नहीं है वे याँ पुष्पिता वाचम प्रबदंत विपस्चि वेदवादर्ता पार्थ नानीदस्तीवादि याम इमाम यां वक्षमाण पुष्पितक्षई इव वाचम वाक्य वाक्यलक्षण प्रवदन्ति इस आगे कही जाने वाली पुष्पित वृक्षों जैसी शोभित सुनने में ही रमणीय जिस वाणी को कहा करते हैं के अविपस्चितः अल्पमेधसः अल्पमेधस अविवेकि वेदवादरता बहवर्थवादल साधन प्रकाशकेशु वेदवाक्यु रता कौन कहा करते हैं अज्ञानी अर्थात अर्ब, अल्प बुद्धि वाले अविवेकी जो कि बहुत अर्थवाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रत है हे पार्थ न अन्य स्वर्ग प्राप्त साधनेभ्य कर्मभ्य अस्तवादिनो वदनशीला तथा हे पार्थ जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं ते तथा वे कामात जन्म कर्म फल क्रिया हुलाम हो प्रति। कामात काम स्वर्गपरा जन्मकर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोग गति प्रति काम कामस्वभा काम परा स्वर्ग पराह स्वर्गह पुरुषार्थो स्वर्गपराग पराह स्वर्ग प्रधाना जन्म कर्म कर्मफल प्रदान पलम कर्म कर्मफल जन्म एव कर्म एवं जन्म कर्मफल जन्मकर्मफल तत् प्रदा ताम वाचम वाचं इति अन्सज्य कामात्मा जिन्होंने भोग कामना को ही अपना स्वभाव बना लिया है ऐसे भोग परायण और स्वर्ग को प्रधान मानने वाले यानी स्वर्ग ही जिनका परम पुरुषार्थ है ऐसे पुरुष जन्म रूप कर्म फल को देने वाली ही बातें किया करते हैं कर्म के फल का नाम कर्मफल है जन्म रूप कर्म फल जन्म कर्म फल कहलाता है उसको देने वाली वाणी जन्म कर्म फल प्रदा कही जाती है ऐसी वाणी कहा करते हैं क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया नाम विशेषाह विशेषा ते बहुला वाची ताम स्वर्ग प्रति यचितागपशुपुत्र च यचा बाहुल्य प्रकाश्य भोगगति भोगा चं भोगे तय गति भोगगति साधनभूता ये क्रियाा तद बहुलाम ताम वाचम प्रबदन तो मूढ़ा संसारे परिवर्तते अभिप्रायः इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं के भेद हैं वे जिस वाणी में बहुत हो अर्थात स्वर्ग पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणी द्वारा अधिकता से बतलाए जाते हों ऐसी बहुत से क्रिया भेदों को बतलाने वाली वाणी को बोलने वाले वे मूढ़ बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं यह अभिप्राय है